महाभारत शांति पर्व चतुष्टतमोध्याय राजधर्म की श्रेष्ठता का वर्णन और इस विषय में इंद्र रूपधारी विष्णु और मानधा का संवाद विष्म चातुराश्रम्य धर्मास्ती धर्माश पाण्डव छात्रधर्मे वेदोत्तराशाधर्मे समाता जी कहते हैं पांडुनंदन चारों आश्रमों के धर्म यति धर्म तथा लौकिक और वैदिक उत्कृष्ट धर्म सभी छात्र धर्म में प्रतिष्ठित हैं। सर्वानी कर्माण छात्र सतब निराश हो जीवलोका छत्र धर्म में व्यवस्थित भरत श्रेष्ठ ये सारे कर्म छात्र धर्म पर अवलंबित हैं। यदि छात्र धर्म प्रतिष्ठित न हो तो जगत के सभी जीव अपनी मनोवांचित वस्तु पाने से निराश हो जाए अप्रत्यक्ष बहुद्द्वार धर्म वाशि प्रूपयं आगमहिरेव आगम आश्रम वासियों का सनातन धर्म अनेक द्वार वाला और अप्रत्यक्ष है विद्वान पुरुष शास्त्रों द्वारा ही उसके स्वरूप का वर्णन करते हैं अपरे वचने पुंडे धर्म अधान ते परता अतः दूसरे वक्ता लोग जो धर्म के तत्व को नहीं जानते वे सुंदर युक्त युक्त वचनों द्वारा लोगों के विश्वास नष्ट कर तब प्रत्यक्ष उदाहरण न पाकर परलोक में नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं प्रत्यक्षम सुख आत्मसाक्षलम सर्वलोक हितम धर्मम क्षत्रियो प्रतिष्ठित जो धर्म प्रत्यक्ष है अधिक सुखमय है आत्मा के साथ साक्षित्व से युक्त है छल रहित है तथा सर्व लोक हितकारी है वह धर्म क्षत्रियों में प्रतिष्ठित है धर्माश्रमेध्यवसना ब्राह्मणाण जधिष्ठिर यथात्र वर्णा संख्या तो युधिष्ठिर जैसे तीनों वर्णों के धर्मों का पहले क्षत्रिय धर्म में अंतर्भाव बताया गया है उसी प्रकार ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और यति इन तीनों आश्रमों में स्थित ब्राह्मणों के धर्मों का आश्रम में प्र... समावेश होता है राजधर्मे स्वमतालोकाचरित सह उदाह ते राजेन्द्र यथा विष्णु महोज सर्वभूत स्वरम देव प्रभु उत्तम चरित्रो धर्मो सहित संपूर्ण लोक में अंतर्भूत है यह बात मैं तुमसे कह चुका हूँ इस समय बहुत से सूर्य नरेश दंड नीति की प्राप्ति के लिए संपूर्ण भूतों के स्वामी महातेजस्वी सर्वव्यापी भगवान नारायण देव की क्षण में गए थे एक, एक वचने वे काल में आश्रम संबंधी एक एक कर्म की दंड नीति के साथ तुलना करके संशय में पड़ गए कि इनमें कौन श्रेष्ठ है अतः सिद्धांत जानने के लिए उन राजाओं ने भगवान की उपासना की थी साध्या देवा वसुवश्नऊद्राश्विस्पे मृता श्रेष्ठा पुरा झादेन देवा छात्रे धर्म निवर्त साध्यदेव वसुगण अश्विनकुमरुद्रगण विश्व देवगण और मरुद्गण ये देवता और सिद्धगण पूर्व काल में आदि देव भगवान विष्णु के द्वारा रचे गए हैं जो छात्र धर्म में ही स्थित रहते हैं निर्मर्यादे वर्तमाने दान वे पुरा मैं इस विषय में तात्विक अर्थ का निश्चय करने वाला एक धर्म इतिहास सुनाऊंगा पहले की बात है यह सारा जगत दानवता के समुद्र में निमग्न होकर उत्सृंखल हो चला था बभू राजा राजेंद्र नाम वीरवाण पुरा वसुमती पालो यज्ञ चक्रे दिदीक्षया अनाबद्ध निधनम देंव नारायण प्रभु राजेन्द्र उन्हीं दिनों मानधाता नाम से प्रसिद्ध एक पराक्रमी पृथ्वी पालक नरेश हुए थे जिन्होंने आदि मध्य और अंत से रहित भगवान नारायण देव का दर्शन पाने की इच्छा से एक यज्ञ का अनुष्ठान किया स राजा राज शार परमेश्वरम जगात्मा दर्शयामा सतम विष्णु रूपमास्था वास्व राज सिंह राजा मान ने उस यज्ञ में परमात्मा भगवान विष्णु के चरणों की भावना से पृथ्वी पर मस्तक रखकर उन्हें प्रणाम किया उस समय श्रीहरि ने देवराज इंद्र का रूप धारण करके उन्हें दर्शन दिया स पार्थिवृत सदे अर्चयामा सतम प्रभु तार्थिव सिंह से त महात्म संवादों महानाथी दृष्टुं प्रति महाद्युति श्रेष्ठ भूपालों से घिरे हुए मानधाता ने उन इंद्र रूपधारी भगवान का पूजन किया फिर उन राजसिंह और महात्मा इंद्र में महातेजस्वी भगवान विष्णु के विषय में यह महान संवाद हुआ इंद्रते धर्म मृताम वरिष्ठ यद्रष्टुकाम से नारायणम यदि देव पुराणम इंद्र बोले धर्म आत्माओं में श्रेष्ठ पुराण पुरुष भगवान नारायण अप्रमेय वे अपनी अनंत माया शक्ति असीम धैर्य तथा अमित बल पराक्रम से संपन्न तुम जो उनका दर्शन करना चाहते हो उसका क्या कारण है तुम्हें उनसे कौन सी वस्तु प्राप्त करने की इच्छा है नौ सो देवि स्वरूप सत्यो द्रष्टुम ब्रह्मण वाप्य साक्षा येन्दे कामस्तव राजृदेस्था दासे चैताम हिमरते सुराजा भगवान को मैं मैं और साक्षात भी नहीं देख सकते, राजन। तुम्हारे में जो दूसरी कामनाएं हो, उन्हें पूर्ण कर दूंगा, क्योंकि तुम मनुष्यों के राजा हो सत्य स्थितो धर्म परोजित इंद्रिय शूरो प्रीतिर सुरा बुद्धिया भक्त्यादया च ततस्ते हम दी वरा यथेष्टम नरेश्वर तुम सत्यनिष्ठ धर्मपरायण जितेन्द्रिय और सूरवीर हो देवताओं के प्रति अविचल प्रेम भाव रखते हो तुम्हारी बुद्धि भक्ति और उत्तम श्रद्धा से संतुष्ट होकर मैं तुम्हें कामान धर्म कामोरण्यम इच्छे गोक दृष्ट मान धाता ने कहा भगवान मैं आपके चरणों में मस्त झुकाकर आपको प्रसन्न करके आपकी ही दया से आज आदिवान विष्णु का दर्शन प्राप्त कर लूंगा संशय नहीं है इस समय मैं समस्त कामनाओं का परित्याग करके केवल धर्म संपादन की इच्छा रखकर वन में जाना चाहता हूं क्योंकि तो लोक में सभी सतपुरुष अंत में इसी सन्मार्ग का दिग्दर्शन करा गए हैं छात्रा धर्मा विपुलामे लोका प्रवृत्तौ विशाल एवं अप्रमेय छात्र धर्म के प्रभाव से मैंने उत्तम लोक प्राप्त किए और सर्वत्र अपने यश का प्रचार एवं प्रसार कर दिया परन्तु आदिदेव भगवान विष्णु से जिस धर्म की प्रवृत्ति हुई है उस लोकश्रेष्ठ धर्म का आचरण करना मैं नहीं जानता इंद्र उच असैनिका धर्म परास धर्मे परां गति नयनुक्त छात्रो धर्मो झाज दे प्रवृत्ता पश्चादे शेष च धर्मा इंद्र बोले राजन आदिदेव भगवान विष्णु से तो पहले राज धर्म ही प्रवृत्त हुआ है अन्य सभी धर्म उसी के अंग हैं और उसके बाद प्रकट हुए हैं जो सैनिक शक्ति से संपन्न राजा नहीं है वे धर्म प्राण होने पर भी दूसरों को अनायास ही धर्म विषय परम गति की प्राप्ति नहीं करा सकते शेषा श्रेष्ठा झंत जन्त बंतो सप्रस्थान छात्रधर्मा विशेषा अस्मिन धर्मे सर्वधर्मा प्रवेशा तस्मा धर्म श्रेष्ठ वदती छात्रधर्म ही सबसे श्रेष्ठ है श्रेष्ठ धर्म असंख्य है और उनका फल भी विनाशशील है इस छात्र धर्म में सभी धर्मों का समावेश हो जाता है इसलिए इसी धर्म को श्रेष्ठ कहते हैं कर्मणा कर्मण वैपुरा देवा ऋषि वैष्णुना पूर्व पुरोकाल में भगवान विष्णु ने छत्र धर्म के द्वारा ही शत्रुओं का दमन करके देवताओं तथा अमित तेजस्वी समस्त ऋषियों की रक्षा की थी यदि हसो तो भगविष्य रिपुन सर्वा न सुरा न प्रमेय न ब्राह्मणा न चलोका ना धर्मो ना भवे चता। यदि वे अप्रमेय भगवान श्री हरि समस्त शत्रु रूप असुर का संहार नहीं करते तो न नही ब्राह्मणों का पता लगता ना जगत के आदिश्र ब्रह्मा जी ही दिखाई देते ना यह धर्म रहता और ना आदि धर्म का ही पता लग सकता था इमाम देवश्रेष्ठ सातुर्व धर्म सर्वे तो हो जाने से चारों वर्ण और चारों आश्रमों के सभी धर्मों का लोप हो जाता नष्टा धर्म सतधा शास्वता धर्मेण पुनः प्रविधा धर्मा वे सदा से चले आने वाले धर्म सैकड़ों बार नष्ट हो चुके हैं परंतु छात्र धर्म ने उनका पुनः उद्धार एवं प्रसार किया है योग युग में आदि धर्म छात्र धर्म की प्रवृत्ति हुई है इसलिए इस छात्र धर्म को लोक में सबसे श्रेष्ठ बताते हैं पीड़िता धर्म विद्यते पार्थिवा नाम युद्ध में अपने शरीर की आहुति देना समस्त प्राणियों पर दया करना लोक व्यवहार का ज्ञान प्राप्त करना राजा की रक्षा करना विषादग्रस्त एवं पीड़ित मनुष्यों को दुख और कष्ट से छुड़ाना ये सब बातें राजाओं के छात्रधर्म में ही विद्यमान हैं निर्मर्यादा काम मनु प्रवृत्ता भेतारा जो निक पापम श्रेष्ठाचार्य सर्वधर्मोपन्ना साधवाचारा साध जो लो लोग काम क्रोध में फंसकर उस उश्रृंखल हो गए हैं वे भी राजा के भय से ही पाप नहीं कर पाते हैं तथा जो सब प्रकार के धर्मों का पालन करने वाले श्रेष्ठ पुरुष हैं वे राजा से सुरक्षित हो सदाचार का सेवन करते हुए धर्म का सदुप करते हैं राज है। संशय राजाओं से राज्य धर्म के द्वारा पुत्र के भांति पालित होने वाला जगत के संपूर्ण प्राणी निर्भय विचरते हैं इसमें संशय नहीं है छात्रम लोक क्षर पर्यतम इस प्रकार संसार में छात्र धर्म ही सब धर्मों से सनातन नित्य अविनाशी मोक्ष तक पहुंचाने वाला सर्वतोमुखी है इस श्री महाभारत शांति परमि राजर्माशासन परमि वर्णाश्रम धर्म कथने तपोध्या श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राज राजधर्मानुशासन पर्व में वर्णाश्रम धर्म का वर्णन विषयक चौसठवां अध्याय पूरा हुआ